संवेदना के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है हर वंश दुआ का आलेख बिना डरे बदलाव अपनाने से बदलती है जिंदगी बदलाव शाश्वत है कुदरत हर पल बदल, बदल रही है दुनिया बदल रही है बदलाव ही विकास का एकमात्र रास्ता है हम सभी बदलते रहना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो हमें बदलने से रोकती है इस शक्ति का स्रोत है हमारा अवचेतन मन दरअसल हमारे अंदर दो तरह की शक्तियाँ एक साथ काम करती है एक शक्ति हमें प्रेरित करती है कि कुछ नया सोचो कुछ नया करो हमें अपनी क्षमताओं को फैलाने में प्रोत्साहित करती है तो दूसरी ओर दूसरी शक्ति है जो हमें पीछे खींचती है और सुरक्षा के भावर में उलझाए रखना चाहती है जब भी हमें किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना हो अनजान लोगों के बीच स्टेज पर अपनी बात कहनी हो या अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी अनजान शहर का रुख करना हो हमारे अंदर खतरे का एक झंडा उठ खड़ा होता है अवचेतन मन हमारे विश्वास को कुचलने की कोशिश करता है फलस्वरूप हम द्वंद में पड़ जाते हैं और अपनी योजनाओं को माकूल समय के इंतजार में खड़ा कर देते हैं यही वजह है कि हमारी क्रिएटिव क्षमताएँ सुवस्था में चली जाती हैं। और हम, हम जिंदगी के नए अनुभवों और रोमांच, रोमांच से, से वंचित, वंचित रह जाते हैं जिस इंसान को यह पता, पता लग जाए कि उसे कौन सी, सी शक्तियाँ प्रेरित करती हैं, हैं। और, और कौन, कौन सी, सी पीछे खींचती है वह अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर सकता है अपनी रचनात्मकता को श्रेष्ठ स्तर तक ले जा सकता है दरअसल हमारे अवचेतन मन में एक ताकतवर सुरक्षा तंत्र है जो हमारी जान को जोखिमों और खतरों से दूर रखता है डरों और गलत धारणाओं की वजह से वह बदलाव को भी असुरक्षित मान लेता है इसलिए वह हमारे मन पर ताला जड़ देता है ताकि हम नया सोचने और करने का जोखिम न उठाएं। याद रहे जिन लोगों की महान कथाए हम सुनाते हुए नहीं थकते ये वही लोग थे जिन्होंने अवचेतन मन की जंजीरें तोड़कर अनजान राहू पर निकलने की हिम्मत की थी यह चुनाव हमारा है तालाब के ठहरे पानी की कश्ती में सुरक्षित बैठे रहें या समुद्र की हिलोरों से खेलते हुए अपनी खोजें। जो भी करना चाहते हैं, बदलाव से मत डरे कर डालें। एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है अभी आप सुन रहे थे हरवंश दुआ का आलेख बिना डरे बदलाव अपनाने से बदलती है जिंदगी वाचक स्वर भारती परिमल